नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय कुमार जी जो सिप्रासन के विशेष काउंसलर हैं और उनसे बातें करेंगे और विशेष सरकारी ऑफिस में उन्होंने काम किया है और ख़ास उनका जो हॉबी रहा है फिल्म और एडिटिंग में उनको मास्टरी हासिल है और उन्होंने उन चीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक किया है और साथ ही साथ एक अच्छा जीवन का अनुभव है आज उनसे बात करने वाले जीवन दर्शन के बारे में जीवन जो है हम जीते हैं और एक हमारा जो है जीवन का अगर हम दार्शनिक को समझे या जीवन का जो लाइफस्टाइल है उसको समझे तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है और हम बेहतर तरीके से लोगों के बीच में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके साथ में हमारी शिव पूजन राम जी है और वो भी पेशे से जो है विशेष व्यक्ति हैं उनसे जब बात करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको भी अच्छा लगेगा तो आइए मैं सीधे आपको जोड़ना चाहूँगा संजय जी से बहुत बहुत स्वागत है बातें मनाकाते कार्यक्रम में संजय जी कैसे हैं आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैं बहुत बढ़िया हूँ जी जी जी जी अच्छा लगा आपको सुनकर और आपने जिस तरह से कहा कि जीवन दर्शन पे हम लोग जो है बातचीत करते हैं क्योंकि हम हाँ लोग जो है कम्युनिटी रेडियो में या तो किसी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं या किसी जीवन के बारे में बात करते हैं लेकिन दार्शनिक पे जो है कम बातें होती हैं तो निश्चित तौर पर आपसे बातचीत सुनकर जो है हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छा लगेगा तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में ही बताइए हमें जी मेरा नाम संजय कुमार है मैं इंदिरापुरम सिपरा सन वार्ड हंड्रेड से काउंसलर हूं बीजेपी से इससे पूर्व मैं मीडिया में कार्यरत था और जी न्यूज़ स्टार न्यूज़ टाइम्स नाउ यू इन तमाम चैनलों में मैंने काम किया अभी विगत कई वर्षों से समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूं और जैसे कोरोना महाकाल आया और जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम मणिपुर से लेकर कक्ष तक के सभी लोग रहते हैं तो सभी जगह के लोगों के जीवन शैली को देखने का उनके विचारों को देखने समझने का और सुख दुख में खड़ा होने पर उनके दर्द और उनकी खुशी को एहसास करने का एक अच्छा अनुभव मैंने समाज से सीखा है जी जी जी जी, जी. संजय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो एक तो वैसे भी आपको पब्लिक की जो जानकारी है वो तो है ही है लेकिन फिर काउंसलर आप बने बीजेपी के थ्रू तो जब आप पोस्ट पे जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका देखने का आपके ऊपर लोगों का एक अलग जो है विश्वास बन जाता है कि अपना काम हो जाएगा तो इस तरह के कई चीजें आपने देखी होगी तो एज ए मीडिया पर्सन और एज ए काउंसिलर दोनों जो भाव है वो अलग हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा बताइए कि आपको क्या महसूस किया जब आप मीडिया पर्सन रहते हैं तो आपका काम है समस्याओं को उठाना और समस्याओं को पहुंचाना और समस्याओं को प्रकाशित करना ये आपका मूल कर्तव्य हो बिल्कुल और जब आप एक पद पर आते हैं तो उस समस्याओं को उठाना आपका कर्तव्य नहीं होता है विपरीत परिस्थितियां हो चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो जी जी जी आपको जो समस्या है आपको समाधान का हिस्सा बनना है भले ही विषम परिस्थिति हो वो परिस्थितियां आपको सपोर्ट नहीं कर रही हो फिर भी आप आंसू नहीं बहा सकते हैं बहते हुए आंसू को पूछकर मुस्कुराहट लाने का कार्य कर सकते हैं यही आपकी जिम्मेदारी होती है बिल्कुल बिल्कुल लेकिन एक जैसे आपने कहा कि एज ए मीडिया पर्सन आप संदेश वहां तक पहुंचा देते थे प्रकाशित करते थे अब देखिए एज ए आप एक पोस्ट पर आ गए हैं तो समस्याएं आपके पास भी आ जाती हैं और प्रकाशन वाले प्रकाशन करके न्यूज़ जब चलाते हैं तो उन्हें देखते हुए आप उनके लिए क्या बेहतर करने की कोशिश करते हैं किस तरह की देखिए मैं एक बात समझता हूँ जी जी जी आपको ये बात नहीं सोचना है कि आपके अंदर ये काम संभव है या नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ. जब आप सामाजिक प्राणी हो जाते हैं जब आप समाज के हो जाते हैं तो आपका सुख दुख उठना बैठना खाना पीना जीवन शैली सब समाज के लिए समर्पित होता है और जब ये समाज के लिए समर्पित होता है तो सिर्फ शब्दों से समर्पित नहीं होता आपको कर्तव्यों से भी कर्मों से भी समर्पित होना पड़ता है तभी जिम्मेदारी का एहसास होता है और मेरी ये कोशिश होती है कि जैसे भी जिस भी तरह का समस्या अगर लोग बता रहा है अगर मेरे हाथों से इसका समाधान संभव नहीं है तो जिस भी हाथों से संभव है उस हाथों तक हम पहुंचे और उसके हाथ से ये कार्य को करवाए क्योंकि जनता और कहने का मतलब है समस्या समाधान और जनता इसका एक मूल कड़ी एक जनप्रतिनिधि होता है और उस जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बखूबी निभाना चाहिए चाहे वो जैसी भी प्रतिस्थिति क्यों ना हो बिल्कुल बिल्कुल संजय जी काफ़ी अच्छा आपने बताया कि जब भी समस्या हमारे बीच में आ जाती है तो निश्चित तौर पे लोगों का विश्वास भी रहता है और एज ए जन प्रतिनिधि हमें जो है उन चीज़ों को समझना है और वो जहाँ से संभव हो वहाँ से उसे संभव करके दिखाना है तो निश्चित तौर पर एक जन प्रतिनिधि का यही कार्य होता है लोगों की समस्याओं को सुनना उसे समाधान कारक जवाब देना आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं शिव पूजन जी से कैसे हैं आप बहुत बढ़िया जी थोड़ा बड़िया। सा बड़िया। अपने बारे में भी बताइए हमें खुशी होगी मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ जी हमारे पिताजी फार्मर थे लेकिन बड़े खुददार थे कहते थे कि रोते हुए आओगे तो फिर मारूंगा <laughs> और अगर मार के आओगे तो मैं देख लूंगा अच्छा। तो खुददारी फार्मिंग करते हुए हमको उसका बी एच यू से हमने पढ़ा उन्नीस सौ सरसठ में गाँव में पहला व्यक्ति था जो हमने ग्रेजुएट किया वहाँ से बी एच यू से उसके बाद फिर दिल्ली आ गए दिल्ली एफएम से से मैनेजमेंट से एमबीए किया अच्छा इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से ला किया फिर पीएचडी भी किया हमने अच्छा ऑक्सफोर्ड भी हम गए हम्म हम्म और हमारा जो पोस्ट था मोस्टली पब्लिक अंडरटेकिंग में था हम्म हम्म अच्छी जगह पे काम किया एचआर जानते हैं कि एच तो पर्सन से ही डील करना होता है बिल्कुल बिल्कुल और हमारा अनुभव रहा की भाई धर्म तो सब ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सब धर्म का आदर करना चाहिए सत्कार करना चाहिए हम एक इंसान है और जब इंसानियत इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है बिल्कुल बिल्कुल हर धर्म का मतलब होता है कि इंसानियत होना चाहिए हर और हमारा डिसीजन लेने का मतलब ये होता था कि हम अपने को दूसरी तरफ रखते थे जहाँ हम बैठते थे उसके अपोजिट साइड में ताकि उसके दर्द को समझे दुख को समझें वो किस मकसद से आया है क्या उसकी परेशानी है तो हमने आज तक जो भी डिसीजन लिया हमारे जो अफसर हुआ करते थे जो हम सेकंड इन कमांड थे एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर थे चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी थे अभी मैं 16 साल 14 16 साल से करीब सीनियर एडवाइज़र भी रहा तो हमारे आईएएस और आईएएस ये दोनों प्रकार के बात थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बड़ी ऊँची रखते हैं जी लेकिन जी, हमने, जी, जी। जी। जी। हमने जो डिसीजन लिया उसको ये मद्देनज़र रख के कि कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो कोई परेशानी ना हो और आज तक हम सक्सेसफुल रहे अपने कर्तव्य में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल शिवपूषण सर बहुत ही अच्छी बात अपने बारे में बताया और जिस तरह से आपने गांव की बात बताई और पिताजी का जो विश्वास आप पे था वो चीज़ों को आपने अच्छी तरह से समझा और अपने जीवन में उससे यथाशक्ति लागू भी किया तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जब आप पी एच वगैरह कर लिए अपने कार्य को करना शुरू कर दिया तो वहाँ पर लोगों के साथ आपका जब वो चीज़ें आती हैं तो आप किस तरह से डील करते थे क्या ऐसी चीज़ें हैं जैसे एचआर में रहे हो तो निश्चित तौर पे वर्कर्स की अपनी जो है प्रॉब्लम्स अलग रहती हैं और मैनेजमेंट की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं तो एक बीच की कड़ी बन आप जो है सेतु बनते होंगे निश्चित तौर से ये एच आर तो एक एक्सेप्शन था हम एचआर में आना ही नहीं चाहते थे <laughs> अच्छा। क्योंकि मैं बहुत पहले से शर्मिला व्यक्ति था कुछ कहते थे यहाँ इनको बोल के आओ चाहे इनको लेके आओ कभी हम जाते ही नहीं थे अच्छा, अच्छा। लेकिन ये बाय चांस ऐसा हुआ कि हमने भी काम ऑनर्स किया था और हमने अकाउंटेंट से शुरू किया और वो भी कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में तीन साल रहे और कुछ ऐसा चांस बना कि हमको प्रेसिडेंट बनना पड़ा यूनियन का क्योंकि लेबर का प्रॉब्लम वहाँ इतना था कि वो तीन सौ देता डेढ़ सौ रुपया देता था तीन सौ रुपये साइन करा था मालिक अच्छा, कोई छुट्टी नहीं देना कोई कैजल <laughs> लीव नहीं मेडिकल <laughs> लीव नहीं कोई मतलब उनका सुविधा नहीं तो हा, वो हा। हमको बड़ा ठीक नहीं लगा उस वक्त मैं केवल बिकाम था कोई ज़्यादा पढ़ा करनी था अकाउंट्स का काम करता था वहाँ हम यून का प्रेसिडेंट बन गए तो वहाँ से हमने सीखा कि मतलब लेबर का प्रॉब्लम क्या होता है बिल्कुल और वहाँ से हमने मुझे नौकरी छोड़ना पड़ा नौकरी छोड़ के फिर हम चले आए इलाहाबाद इलाहाबाद कुछ दिन काम किया हमने हुँ, तो हुँ, उसके हुँ। बाद फिर कई जगह हमने चेंज किया ए, कैश में भी रहे कैशियर का, का भी काम किया अकाउंट्स में काम किया स्टोर में काम किया अच्छा अच्छा और अल्टीमेटली अच्छा। जब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया में आए वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था तो उसमें मुझे एच दे दिया गया एच आर हमारे लिए न्यू कंसेप्ट था फिर यहीं हमने फिर एच में एमबीए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से अच्छा, और फिर एचआर में धीरे धीरे हम स्पेशाइजन करते रहे ला भी कर लिए पीएचडी भी कर लिए इसी की तरह से हमने एडवांस कोर्स एचआर आर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी, भी गए तो एचआर में तो दुनिया भर की प्रॉब्लम में जानते हैं बिल्कुल लेडीज़ का अलग प्रॉब्लम है जेंट्स का अलग प्रॉब्लम है लेबर का अलग प्रॉब्लम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है बट उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम इस तरह से सोचते थे कि मैनेजमेंट का मतलब लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए <laughs> तो वो हमने उस तरह से डिसीजन ले लिया लिया और आज तक जब भी जिस तरह से अभी हम जून में छोड़ दिया है क्योंकि आई एम जस्ट 60 76 अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा तो अभी तक हम कार्यरत रहे और ये हमारे पंडित जी गवाह हैं कि हमको एच आर एडमिनिस्ट्रेशन आर लीगल कंपनी सेक्रेटरी केवल इंजीनियरिंग को छोड़ के सब हम देखते थे क्या बात जी शिवपूजन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और मैं चलिए एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का ब्रेक में गीत सुनते हैं मैं संजय जी को ही कहूँगा कि, कि वो फिल्म और एडिटिंग में काफ़ी काम किया है तो एक हिंदी गीत जो आपके दिल के करीब हो एक लाइन गुनगुना दीजिए <laughs> फिल्मी कोई भी गाना कोई चले भी चलेगा हाँ मैं शायर तो नहीं मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई <laughs> चलिए संजय जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है और पुराना गीत है बड़ा अच्छा है ऋषि कपूर पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना और इसी फिल्म से वो सुपरस्टार भी बन गए थे तो आइए बॉबी फिल्म का ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए आप सुनाए हैं जिग्युमात बन 1.07.8 जीरो सुनते रहो मुस्करा तेरा से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई शायर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई नसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशगी आ गई शायद तो नहीं खबर प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है कि मुझको नहीं थी खबर मैं तो उलझा रहा उल जनों की तरह दोस्तों मेरा दुश्मनों की तरह मैं दुश्मन तो नहीं मैं दुश्मन तो नहीं गई हसी जब से देखा मैंने दुझकों कुछ तो दोष भी ताहूं अगर मैं दुआ मांगता हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता सोचता हूं अगर मैं दुआ मांगता हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा तब से जैसे इबादत मैं करने लगा मैं गफ तो नहीं मैकाफ तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी आ गई मैं शायद गए हंसी जब से देखा मैंने तुझको तो, मुझको तो शायरी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना और इसी के साथ आइए मैं फिर से जुड़ना चाहूँगा संजय जी को और संजय जी जैसे कि उन्होंने बताया अपने जीवन में अब दार्शनिक की बात हम लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आ, लोग जीवन जीते जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं बार बार उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है या बताना पड़ता है बच्चे है तो उनको बताना पड़ता है माता पिता को कि ऐसे नहीं ऐसे करो ऐसे नहीं ऐसे करो और अभी के समय में हम लोग जहाँ पर टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं और उसमें अगर हम दर्शन की बात करें तो यह कैसे सटीक बैठता है और जीवन दर्शन से आपका तात्पर्य क्या है देखिए सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जी जी, जी. जिसने सदैव टेक्नोलॉजी को दर्शन से जोड़ा है अगर आप देखें उस समय में हम तीर से मारते थे और उधर से तीर मारा जाता था रावण के एक तरफ से और वो तीर आपस में टकराकर कर अग्नि वर्षा हो जाती थी ऊपर में बिल्कुल भगवान शिव कहते थे कि मैं तुम्हें ये अस्त्र कभी नहीं दूंगा अगर ये अस्त्र चला दिए तुम तो पूरे ब्रह्मांड ध्वस्त हो जाएंगे बिल्कुल ये हम उस जमाने में तीर धनुष के माध्यम से अस्त्र शस्त्र की पढ़ाई करते थे और समझिए ये लाखों साल, पुरान साल पुरानी किताब है हमारी हजारों साल पुरानी किताबे है ग्रंथ है जिसको हम पढ़ते है अब आज के युग में आप आइए आज के युग में आप आइए तो आप देखेंगे कि अर्थ टू अर्थ मिसाइल ईयर टू ईयर मिसाइल ये सब है क्या चीज यही तो है अब आप देखिए कि उस जमाने में हमारे संस्कृति ने जी, जी. कहा था मंगल ग्रह है वहां तो कोई आदमी गया नहीं था उस वक्त ऐसी हाँ, हाँ, हाँ, कोई कोई मिलती तो नहीं कि आदमी गया होगा। जी, जी, लेकिन हमने मंगल ग्रह ग्रह है, है, सनी है, सोम है, बुध सोम ये सब की परिकल्पना हमने तभी कर ली थी और हमने उसके हिसाब से ऐसे ग्रह नक्षत्र बनाए थे और एक किताब छपी थी कि इस, इस काल में ये खंड होगा इस काल में और ये सब देखिए धरती पे बैठ के हुआ था और आज हमारा टेक्नोलॉजी उस जो ये कल्पना की गई थी जिसको लोग समझते होंगे कि क्या ये बेवकूफों वाली बात कर रहा है उस चांद पे पहुंच रहा है उस मंगल पे पहुंच रहा है उस बुध पे पहुंच रहा है अभी आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि हमारे शास्त्रार्थ में कहते हैं कि अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर है तो आप जो है सो केले की पूजा कर लीजिए अब हमने विज्ञान को यहाँ तक ला बना दिया खुद हमने स्वयं अपने मंदिर में हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि अगर हमने क्या किया कि सेटेलाइट के माध्यम से नौ ग्रहों को जो ऊपर में है भी जो अपने सौर्यम्डल में घूम रहा है जी, जी, उस ग्रहों को हम सेटेलाइट के माध्यम से डिकोड करके रिसीवर लगाकर उसको हम जो है सो अपने स्क्रीन पर ला रहे हैं और हम कहते हैं तुम्हें केला की पूजा करने की जरूरत नहीं है उसके रूप की पूजा करने की जरूरत नहीं है तुम स्वयं सेलेक्ट करो कंप्यूटर पे मंगल ग्रह उसकी पूजा कर लो संस्कृत श्लोक से कर लो यही तो ग्रह नक्षत्र है विज्ञान और सनातन दर्शन कभी भी अलग नहीं हुआ है नहीं, नहीं। हम पीपल को कहते हैं पूजा करो पीपल में पानी डालो हम क्यों कहते हैं मालूम है है आपको H2O है। H2O मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड है हाइड्रोजन ऑक्साइड जब हम सूरज की रोशनी पड़ती है तो हाइड्रोजन से ये ऑक्सीजन जो है निकल के आता है और पीपल जो है समाज को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कब देगा जब हम उसको पानी ज़्यादा ज़्यादा देंगे इसलिए उसको हमने पूजा से जोड़ दिया अब महिलाएं उसमें पूजा करती आप एक चीज़ और देखेंगे पीपल को कोई भी चीज़ नहीं गिराता है पीपल को एक दीमक मार जाता है और ये दीमक कब लगता है बरसात के सीजन में तो औरतें जो हैं हमारी महिलाएं बरसाती पूजा करती सूत की रस्सी से जड़ को बांधती है जो उसमें दिमक ना घुसे एक्चुअल बात ये है उसकी रक्षा, रक्षा है। तो हर एक चीज का हमारी संस्कृति में अद्भुत है हमारी संस्कृति के अंदर जो विज्ञान है उस आपको बताऊ आज इस बात को आपके यहाँ देख रहा था मैं सतयुग की यात्रा की ओर आपका एक बुरी योजना है मैं आज आपको बता रहा हूँ ये कोरोना आया लोग अपने घर में कैद हुए प्रकृति खिलकर बाहर निकली प्रकृति ये बताना चाहती थी कि हे मानव तुम ही इस प्रकृति के सबसे बड़े पोषक हो और तुम ही इस प्रकृति के सबसे बड़े विनाशक भी हो बिल्कुल और तुम अपने घरों में बंद हो गए तो देखो हम चहचहा उठे हैं हम मुस्कुरा उठे हैं चिड़िया खिल रही हैं और तुम फिर आओगे इसका मतलब है हम मानव जिसका पोषण करते हैं जिसका उपयोग करते हैं जिससे अपनी जीविका चलाते हैं उसको नष्ट करने के सबसे बड़े कारक हम ही हैं और जिस दिन हम ये बात समझ लिए आप समझिए इस पृथ्वी पर हम दोबारा से शतु की ओर आगे बढ़ना शुरू कर जाएंगे जीवन कुछ है नहीं जीने और मरने के बीच की प्रक्रिया को हम जीवन कहते हैं अब वो जीवन आप चोरी करके उस समय काट लो या करके काट लो या एक मानवता का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ लो तय यही है कि जन्म सत्य है मृत्यु सत्य है बाकी बीच का रास्ता है आप अपने संस्कारों की लाठी अपने बच्चे को देते जाओ वो दौड़ता जाएगा और ये कभी खत्म नहीं होने वाला रिले दौड़ है जिंदगी चक्र है चलता रहता है संजय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूंगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हम जीवन दर्शन को समझे यथार्थ समझे और जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय है वो आपका जीवन कहलाता है और उसमें आप जैसा करेंगे वो चक्र फिर कंटिन्यू चलता रहता है अच्छे काम करेंगे तो अच्छा बनेंगे आगे भी अच्छा होगा बुरा करेंगे तो उसका फल भी हमें ही भोगना पड़ेगा तो निश्चित तौर पर संजय जी ने जीवन दर्शन का शॉर्ट में अपनी भावनाएँ विचार साझा किया और कोरोना काल की एक सुंदर बात उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति जो है अपने आप में संपन्न है इवन प्रकृति भी कुदरत भी बहुत संपन्न है बस उसकी रिचनेस को बनाए रखने के लिए हमें थोड़ा जो है संयम का पालन करना होगा कहीं बार हमारा संयम टूट जाता है तो हम विनाश के कार्यगर में चले जाते हैं और जो हमारी संसाधन है उन चीज़ों का विनाश कर देते हैं और फिर जीने के लिए साधन तो चाहिए आपको अगर आप संयम से रहेंगे तो जीवन भर आप जो है सुखद अनुभूति करते रहेंगे इसलिए जियो जी और जीने देव का जो सुंदर जो स्लोगन है उसे बना के रखें और आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उसे बनाए रखें उन्हें तकलीफ़ ना दे है ना आप घर बनाते हैं तो चार पेड़ अगर काटते हैं तो दस पेड़ लगाइए फिर घर बनाइए तो एक बैलेंस बना रहेगा तो वो चीज़ें शायद हम भूल जाते हैं इस चकाचौंध में तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप आइए इसी बात को फिर से हम अपने जो है एचआर आर वाले शिवपूजन सर को पूछते हैं <laughs> आप अपने हिसाब से जीवन दर्शन की कुछ बातें सुनाइए जी मैं संजय कुमार जी से पूरी इत्तफाक रखता हूँ जी जी बिल्कुल सही है कि जो पैदा हुआ है उसको मरना भी होगा हम्म। और बीच का जो रास्ता है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमारे पूर्वज कैसे हमको संस्कार दिए हम्म। उसी पर डिपेंड करता है उसको कैसे आगे हम जी रहे हैं और हम फिर आगे कैसे अपने बच्चों को बता रहे तो आगे प्रोसीड करने के लिए हम जैसे जी रहे हैं उनको भी उसी तरह से रास्ता बताएंगे तो भी आगे बढ़ेगा ये हमारी हमारा कर्तव्य है हमारी निष्ठा के साथ उनको संस्कार जैसे देंगे वो आगे बढ़ाएंगे अदरवाइज पोजीशन रिवर्स गेयर में चला जाए बिल्कुल <laughs> बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए वक्त हो गया है अब हम आगे बढ़ते हुए फिर से मैं संजय जी को जोड़ना चाहूँगा संजय जी वर्तमान में जिस तरह से हम लोग हमारे युवा साथियों को देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं तो एक तरफ हमारा लगता है कि हम लोग आसमान छू रहे हैं हम चाँद पर आ गए लेकिन एक तरफ देखेंगे तो लगता है कि हमारे पास वो कुछ नहीं है जिसकी हमारी तलाश होनी है वना एक चीज हम तलाश भी कर रहे हैं और वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं तो ये जो एक थोड़ा सा गैप है एक थोड़ा सा असमंजसा जो है उसको कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं या उस गैप को कैसे समझें देखिए कोई मुझे कह रहा था कि जो ये रॉकेट छोड़ा गया इसको इतने करता ध्वनि के साथ मोदी जी ने क्यों दिखाने का प्रयास किया मैं इसको समझता हूँ जी जी हमें समझना चाहिए कैसे समझना चाहिए नहीं, नहीं। हम युवाओं को देखिए एक युवा वो है साइंटिस्ट जो हेड हैं वो तो थे बुजुर्ग उनके साथ सैकड़ों युवा लगे युवा लगे थे जो इस में काफी लगे। लगे। एक युवा युवा वो है जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन अपने ज्ञान के कुंज को परिवर्तित कर, कर एक रॉकेट एक लॉन्चर एक सेटेलाइट एक रो, रोवर ये सब बनाकर उसने चांद तक उतारा अपनी परिकल्पनाओं को वहां तक पहुंचाया और एक युवा वो है जो चौराहों पर सड़कों पर रात के अंधेरों में ढूंढते हुए कहीं पर शराब पी रहा है कहीं चोरी का प्लान कर रहा है कहीं डकैती का प्लान कर रहा है ये दोनों तरफ युवा है मैंने आपको एक चीज़ अभी बताया था जीवन क्या है जन्म से मृत्यु का यात्रा है और हम अपने संस्कारों की लाठी जैसे देंगे अगले जनरेशन को वो उसे लेकर उसी तीव्रता से जो दौड़ेगा क्योंकि उसको लगेगा कि मेरी जिंदगी की जीत यही है हुँ, हुँ. ये परिवार का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है अपने बच्चों को दौलत की गर्मी में मत भटकाओ अपने बच्चों को अपने व्यस्तता की वजह से उस उम्र में की ओर मत घुमाओ। जो दिमाग अच्छा ज्ञान सोचता है वही दिमाग को कुकृत भी सोचता है जो हाथ विज्ञान को लेकर आगे चलता है वही हाथ कर्म कांडो को दुष्कर्मों को करने में अंजाम देता है वही हाथ हाथ वही होता है बिल्कुन, बिल्कुन। ये फर्क सिर्फ है सोच का और सोच की सोच की लाठी सोच का संस्कार उसका परिवार देता है उसका खानदान देता है और हमें जैसे कहते ना कि जीवन में अगर कुछ कर सको या ना कर सको लेकिन अपने बच्चों को अपने से श्रेष्ठ बना दिए तो हमें लगता है तुम्हारा जीवन का एक संकल्प जो महत्वपूर्ण संकल्प है वो पूरा हो पुरा। गया और अगर आप इस नीति पर काम करते हो स्वयं कमाने पर स्वयं वासना पर स्वयं शराब में स्वयं कई प्रकार की भ्रांतियों में आज से आप अपने आप को बचाते हो तो आप तय मानो आपके बच्चे संस्कारी निकलेंगे आपके बच्चे जिस रास्ते पे चलेंगे मजबूती से चलेंगे परिवार शब्द का निर्माण इसी से हुआ है और भारतीय संस्कृति में परिवार की जो मजबूती है बॉन्डेशन है वो इसीलिए है कि यहाँ ये नियम नहीं कि 18 साल से ऊपर हो गया तब तू मेरा कोई नहीं यहाँ संस्कार देने की मुंह में अग्नि देने की पिता को दी जाती है वो पुत्र देता है और पुत्री देती है उसका कारण यही है कि हे पिता तुमने इस मुख से जो भी ज्ञान मुझे दिया है अब तुम्हारी मृत्यु हो गई है तुम शायद कुछ नहीं बोल पाओगे इसलिए मैं इसे अग्नि में समाहित कर रही हूँ जिससे कि कल को अब हम उस जिम्मेदारी के साथ समाज को तुम्हारे मुख की बाणी को लेकर आगे बढ़ सके यही उसका संस्कार होता है इसलिए युवाओं को हमें निगेटिव निगाह निगा से नहीं देखना चाहिए हमें युवाओं के खेल प्रदर्शन हमें युवाओं का ज्ञान प्रदर्शन हमें युवाओं का विज्ञान प्रदर्शन इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करना चाहिए जिससे कि युवाओं का जो सोच है वो, वो उधर की ओर झुका रहेगा ना कि हमें क्रिमिनल का गाथा गाना चाहिए ना कि हमें इस तरह की चीज़ें यूट्यूब मीडिया इस पर कोई गलत सलत चीज़ें का प्रसारित करके दिखाना चाहिए जिससे युवाओं की सोच उधर देखिए मोस्ट वर्सिटाइल होता है युवाओं का सोच उसे हमें कैसे और किधर ले जाना है ये हम और समाज हमारा समाज परिवार पर निर्भर करता है हमारी शासन पद्धति पर निर्भर करता है और तीनों को मिलकर इस बात का संकल्प लेना चाहिए अगर युवाओं की ऊर्जा राष्ट्र विकास की ओर लग जाती है तो फिर राष्ट्र को विकसित होने में कोई देश कोई आदमी रोक नहीं सकता है सरकारें साफ़ करती और हम थूकते हैं हम थूकना छोड़ दें तो सफाई को हम कभी गाली नहीं देंगे हम कूड़ा फेंकना छोड़ दें सड़कों पर तो हमें शहर स्वच्छ नजर आएगा ऐसे ही हम मन के अंदर भ्रांतियाँ मन के अंदर गंदगी को निकाल दें तो हमारा मन हमेशा स्वस्थ और एकदम स्वच्छ निर्मल गंगा की तरह नजर आएगा तो आपको आपका दिमाग में जैसा आएगा वैसा ही विकास की पटकाथा आप आगे भविष्य में लिखोगे जी जी संजय जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया किस तरह से युवाओं को हमें दिशा देने की ज़रूरत है उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगा देने से उनका जीवन जो है बेहतर बन सकता है और उन्हें भारत की रिच संस्कृति जो है उसके बारे में बताना चाहिए भारत की जो सुंदर सभ्यता है जो संपन्न सभ्यता है उसके बारे में बताना है इसीलिए भारत में वैसे कहा जाता है पेड़ पत्ते और पत्थर को भी पूजा जाता है तो इतनी बड़ी संस्कृति हमारी है और जहाँ पर तैंतीस करोड़ देवी देवताओं की महिला है ऐसी चीजों के ऊपर अगर बात करें और उन चीज़ों का दर्शन बच्चों को बताएं तो निश्चित तौर पे उनका जीवन जो है सकारात्मक रचनात्मक बना रहेगा और जैसे कि आपने कहा कुछ युवा ऐसे हैं जो रचनात्मक कार्य में लगे हुए हैं और कुछ विध्वंस के कार्य में लगे हुए हैं तो इसके ऊपर आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि अपने माता पिता को सोचना चाहिए कि मेरा बच्चे को मैं किस जगह पे ले जाऊँ किस तरह से उसकी सोच को बदलूँ तो बात आती है सोच की अगर बड़ी सोच हो संपन्न सोच हो सुंदर सोच हो तो वो काम करती हैं तो हम सभी को अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है आज के समय में और जितना अच्छा आप अपने सोच को बनाएंगे थिंक बिग कहा जाता है अंग्रेजी में बड़ी सोच रखो तो बड़ी सोच यानी भारत की सभ्यता जो बहुत बड़ी है बहुत सुंदर है बहुत ही शक्तिशाली है उसे फिर से वापस एक बार याद कर लें और फिर उस और अपने कदम को बढ़ाएं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ संजय जी और शिवपूजन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएँ करते हैं थैंक यू सो मच चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलता है अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुहो मस्क राह अपनी अलंत किरणे पही सा पसारे अपनी अलंत किरणे पा सा पसारे उन शि चुम बीज में है ये विशाल